नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए अब हम लोग बात करने वाले हैं आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेहमान डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी अमृतसर से स्वागत है उनका जी डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी इस यज्ञ में आने से पहले और अभी भी संकल्पों के तूफान आते हैं जी जी जी पूरा का पूरा विकारी था आठ नौ नौ साल की उम्र में मैं पाकिस्तान से इंडिया में आया पहले तो कम्बाइंड इंडिया ही था सारा का सारा बिल्कुल बिल्कुल तो फोर्टी सेवन में पार्टीशन हुआ तो किस प्रकार से मेरा आना यहाँ पे आने पर कुछ ऐसी संगत मिली मेरे को जी जो संगत अच्छी नहीं थी तो वैसे तो मेरे अपने संस्कार ऐसे थे जैसे बाबा कहते हैं कि बच्चे आप संस्कारों के आधार पर ही दूसरों से अपनी मित्रता होती है तो मेरी भी मित्रता जो थी वो ऐसे ही लोगों से हुई जो विकारी थे और उन्होंने मेरे को ऐसा बनाया बना तो मैं खुद ही लेकिन मुझे विकारों में बहुत अच्छी दिलचस्पी रही मैं मेडिकल कॉलेज में पचपन से लेकर साठ तक मैंने एमबीबीएस बी साठ में की थी और उस वक़्त मेरे साथ मेरी एक सहपाठी थी जिसका नाम था डॉक्टर मिंदर पोपली वो मेरी युगल बनी अरे और शादी में मेरा कोई परिवार का सदस्य नहीं आया डिपार्टमेंट वालों ने मेरी शादी कराई <laughs> तो किस प्रकार से ये मेरा सिलसिला चलता रहा लेकिन मैं अभी आऊँगा कि किस प्रकार से मैं यज्ञ में आया तो यज्ञ में मैं जब आया तो उसका कारण क्या बना कि दादी चंद्रमणि जो थी वो अमृतसर की मुख्य थी लेकिन जब मैं आया था तो चंद्रमणि दादी यहाँ पे आ गई थी ज्ञान सरोवर में तो किस प्रकार से उन्होंने उनों उन्होंने मेरे को प्रेरित किया कि हॉस्पिटल में अपनी नौ ड्यूटी दो सर्विस करो नहीं। नहीं। तो मैं हॉस्पिटल में ग्लोबल हॉस्पिटल में सेवा करने के लिए हर साल आता रहा हर साल आता रहा और खूब सेवा की डॉक्टर प्रताप मिड्डप जी से भी हमारे काफ़ी अच्छे संबंध रहे लेकिन मैंने जैसे कहा कि मेरे अंदर वो विकार कभी छूट नहीं रहे थे और किस प्रकार से अभी भी तूफान आते हैं लेकिन जैसे मैंने कहा कि अभी कर्मिंदों से मैं कुछ नहीं करता लेकिन संस वो आते हैं ज़रूर तो किस प्रकार से पिता परमात्मा ने जब अपना बनाया तो उस वक़्त भी मैं बड़ा हैरान हुआ क्योंकि मैं पहली दफ़ा जो था 9 फरवरी उन्नीस सौ पचानवे में ज्ञान स्रोवण का इनागोरेशन था तो तब मैं आया था और किस प्रकार से यहाँ पर आकर के बहनों को भी कुदृष्टि से देखा Hmm. और जो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन होने लग गए hmm. hmm. मैं बड़ा हैरान हुआ मैंने सोचा कि यहाँ पे जादू है कुछ hmm. Hmm. लेकिन जैसे ही आबू रोड स्टेशन पे पहुँचा तो मेरे को बिल्कुल कोई मोशन नहीं हुई और जैसे ही मैं दिल्ली तक पहुँचा कोई मोशन नहीं हुई अभी तक मेरे कपड़े भी इतने गंदे हो गए थे उनमें भी बदबू आने लग गई थी ऐसे मेरी हालत हो गई थी कम से कम आठ दस बार मेरे को जाना पड़ता था बाथरूम में स्नान करने के स्नान तो मैं नहीं करता था तो किस प्रकार से जब मैं वापस जा रहा था तब मेरे को एक संकल्प दिया वो देना वाले तो परमात्मा ही है तो परमात्मा ने मेरे को यही कहा कि बच्चे तू है तु इसी तो इसी परिवार का तो बहनों पर कूदृष्टि डाल रहा था इसलिए मैंने तेरे को वहाँ पर लेट्रिन में रखा और मेरे को बड़ी हैरानी हुई कि कैस प्रकार से मैं अभी अपने आप को बड़ा चतुर समझता था कि कोई भी पकड़ नहीं पाता लेकिन यहाँ पे पिता परमात्मा जो तो ज्ञान का सागर है जानी जान नार है उसने मेरे को एकदम पकड़ा तो मैं जैसे ही वापस पहुँचा पंद्रह सोलह फरवरी को तो जैसे ही पहुँचा तो मेरे दिल में यही आया कि इस को सब कुछ अब मैंने यज्ञ में सौंपना है ये भी संकल्प देने वाला परमात्मा ही था उन्नीस में, में मेरी बिल बनी थी उससे पहले मैंने उन्नीस में ही फैसला कर लिया था कि किस प्रकार से मैंने सब कुछ यज्ञ में देना है फिर साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से बहनें थी वहाँ पे राज बहन जी आदर्श बहन जी हुँ, हुँ. तो किस प्रकार से हमारे सेंटर्स जो हैं हिमाचल में भी काफ़ी हैं तो मैं उनके साथ हुँ. जाता रहता था क्योंकि उस वक्त कार मेरे पास ही थी हुँ, तो हुँ. कार में उनको लेके जाता था काफी मेरी सेवाएं हुई सेवाएं हुई लेकिन जैसे मैंने कहा कि मेरे अंदर वो जो विकारिक वकल्प थे वो वैसे ही चलते रहते थे हुँ, हुँ. और किस प्रकार से वो भी समय आया कि मेरे अंदर अहंकार जो था वो इसी कारण बढ़ता भी गया बहनें जो थीं मेरे को साथ ले जाती थीं मैं ही कई कई लोगों को जानता था तो चीफ गेस्ट के रूप में भी उनको मैं बुलाता था जी जी सेवाएं करते सेवा लेकिन मैं खुद अपने आप में परिवर्तन नहीं कर पा रहा था तो किस प्रकार से सारा चलता रहा 2003 में हमारे एक भवन बना रही सेंटर विश्व शांति भवन अमृतसर में तो उसको इनाग्रेशन के लिए दादी जानकी बात से दादी गुलजार भी आई थी तो किस प्रकार से दादी जानकी जी ने मेरे बारे में पूछा जैसे आजकल कल यहाँ पे रिवाज ही है कि किस प्रकार से पूछा जाता है कि किसने सहयोग दिया तो बहन ने मेरा परिचय कराया कि मुख्य सहयोग तो इस भाई ने दिया है लेकिन बाकी भी सब ने दिया है तो तब दादी ने कहा कि इसको समर्पित करा लो <laughs> उस वक्त मेरे साथ एक सर्वेंट था वो मेरी सेवा बहुत करता था बहुत करता था और वो आ, कोई अठतालीस साल से मेरे साथ था 2018 तक उन्नीस से लेकर 18 तक वो मेरे साथ ही रहा और किस प्रकार से मेरी सेवा कर, की उसने तो मैं उसको खुद नहीं कह सकता था कि तुम चले जाओ लेकिन दादी ने फिर कहा कि इसको समर्पित करा लो खाना इसको यज्ञ से मिले तो मैं यज्ञ से भर भोजन करने लग गया किस प्रकार से मेरे को दादियों का भी दादी गुलजार का दादी प्रकार चंद्रमणि का और दादी जानकी जी का बहुत बहुत बहुत, बहुत पालना मिली और किस प्रकार से उनके ही कारण मैं समर्पित भी हुआ ये सारा चलता रहा लेकिन मेरे अंदर से वो जो विकारी संकल्प थे वो नहीं जा रहे थे अभी तक भी नहीं जा रहे अभी तक भी कभी कभी आते हैं लेकिन जैसे मैंने कहा कि कर्म इंद्रियों से मैं कुछ नहीं करता कर्मिली जो है काम विकार की कभी पूरा हुआ ही नहीं न मैं अति सुख को अनुभव कर रख सका न मैं शरीर बन सका न मैं फरिश्ता बन सका न वे बन सका तो किस प्रकार से ये सारा कुछ चलता रहा और अभी जो है मैं यही कहना चाहूँगा जी जी कि मेरे बहुत पुरुषार्थ है यही कि किस प्रकार से मैं वो सब कुछ अनुभव करूं बाबा ने जो अनुभव किया जो बाबा चाहता है डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अपना सत्य अनुभव सुनाने के लिए और ढेर सारी खुशियां आपको और जिस तरह के आपका संकल्प है कि बाबा का जैसा पुरुषार्थ करने के लिए वो पुरुषार्थ आपका बने और आपको बहुत ताकत मिले और अपनी आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए आपका मन एकाग्र हो जाए परमात्मा के साथ आप अपना संबंध अच्छे से बनाएं जैसे हम लोग संबंध के कारण व्यक्ति को याद करते हैं वहीं संबंध आप परमात्मा से जोड़ लें माता पिता बंधु सका पति साजन उस रूप में परमात्मा को याद करें आत्मा समझ कर। तो निश्चित तौर पर ये अनुभव थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है एक बार इस चीज़ को करते करते शुरुआत में आप आत्मा का प्रैक्टिस करते जाएं आत्मा देखने का तो निश्चित तौर पे ये चीज़ें आएगी लेकिन इसको एक्सटेंड करने की ज़रूरत होती है जहाँ पर हम लोग क्योंकि ये पूरा जो है अनसीन एनर्जी है आत्मा भी दिखाई नहीं देता परमात्मा भी दिखाई नहीं देता तो हमें अपनी आँखों को बाबा एक शब्द कहते हैं देखते हुए मत देखो इस संसार को न संसार के लोगों को तो ये चीज़ अगर आप पकड़ के चलेंगे तो शायद आपका जीवन जो है सफल भी होगा और आपको अच्छी अनुभूति होगी वही अनुभूति आपको सुकून देगा और जब सुकून मिलता है शांति मिलती है तो आपकी आत्मा को बल मिलता है शक्ति मिलता है तो बहुत ही अच्छा अनुभव आपने साझा किया ढेर सारी खुशियां आपको सलाम नमस्ते हम आ जय हिंद जय भारत ओम शांति पल्ता में, शक्ति तो छेती